श्री राम कृष्ण भक्त मालिका मास्टर महाशय बचपन के समान ही यौवन में भी मास्टर महाशय को प्राकृतिक सुषमा गंभीरता और असीमता के भीतर ईश्वर की अदृश्य सत्ता का आभास मिलता था ठाकुर के जीवन काल में एक बार कंचनजंघा शिखर का दर्शन करके वे आनंद विभोर और भक्ति से पुलकित हो उठे थे इसीलिए उनके लौटने पर ठाकुर ने पूछा था क्यों हिमालय का दर्शन करते समय ईश्वर की याद आई थी दक्षिणेश्वर में ठाकुर नरेंद्र के साथ मास्टर को तर्क में लगाकर आनंद लिया करते थे स्वभाव से लज्जाशील मास्टर के मुंह से बातें ही नहीं निकलती थी। एक बार ठाकुर ने कहा था, परीक्षाएं पास करने से क्या हुआ मास्टर का मादा भाव है बात ही नहीं कर सकता एक और दिन उन्हें गाने में संकोच करते देख कर ठाकुर ने कहा था स्कूल में वह दांत निकालेगा और यहां गाने में ही अपनी सारी लज्जा दिखाएगा कभी कभी वे कहते इसका सखा भाव है अस्तु ऐसे विनम्र स्वभाव के व्यक्ति मास्टर तथा पुरुष सिंह नरेंद्र के बीच प्रगा मैत्री स्थापित होने में कोई बाधा नहीं आई पिता का स्वर्गवास हो जाने पर नरेंद्र का परिवार जब अभावग्रस्त हो गया तो मास्टर महाशय ने उनके लिए मेट्रोपोलिटन विद्यालय में शिक्षक के कार्य की व्यवस्था कर दी नरेंद्र के घर का तीन महीने तक का खर्च चलाने के लिए एक बार उन्होंने सौ रुपये भी दिए थे इसके अतिरिक्त वे गोपनीय रूप से नरेंद्र की मां को रुपये देते थे और कहते थे कि नरेंद्र को इसका पता न चले नहीं तो वे इसे वापस कर देंगे श्री रामकृष्ण के शरीर त्याग के पश्चात जब युवक भक्तगण असहाय अकिंचन रह गए उस समय विरल दो चार गृहस्थ भक्तों के साथ मास्टर महाशय भी उनके सहायक हुए थे उन्होंने धन एवं उपयोगी परामर्श देते हुए अराहनगर मठ के संगठन तथा संरक्षण में सहयोग दिया था छुट्टियों के दिन वे प्रायः उस मठ में जाकर रात्र यापन करते थे उन्हीं सब बातों का स्मरण करते हुए बाद के दिनों में स्वामी विवेकानंद ने एक पत्र में लिखा था राखाल तुम्हें याद होगा कि ठाकुर के शरीर त्याग के पश्चात सभी ने हम लोगों को अभागे लड़के समझ हमारा त्याग कर दिया था केवल बलराम सुरेश सुरेंद्र मित्र मास्टर और चुनील बाबू सभी विपत्तियों में हमारे मित्र बने रहे अतः इनका ऋण हम कभी चुका नहीं सकेंगे ठाकुर के लीला स्मरण के पश्चात संसार की दृष्टि से वियोगी मास्टर महाशय ने तीर्थ साधु संघ और तपस्या में मनोनियोग किया इसी समय उन्होंने पूरी काशी वृंदावन प्रयाग अयोध्या हरिद्वार आदि तीर्थों का दर्शन किया तथा श्रीमद त्रैरंग स्वामी भास्करानंद स्वामी और रघुनाथ दास बाबा जी के दर्शन पाकर धन्य हुए उनकी साधना का इतिहास बड़ा ही अद्भुत है एक बार वे दक्षिणेश्वर की पंचवटी कुटी में तपस्या करने लगे परंतु नम कमरे के भीतर कठोरता से जीवन बिताने के फलस्वरूप वे बीमार पड़ गए और उनमें चलने की भी शक्ति नहीं रह गई तब स्वामी प्रेमानंद उन्हें गाड़ी में बैठा घर ले गए मास्टर महाशय के वराहनगर मठ में रहने की बात पहले ही कही जा चुकी है इसके अतिरिक्त बीच-बीच में में वे दक्षिणेश्वर जाकर नौबत खाने रात्रि करते थे। उनमें एक और अजीब सी धुन थी। अपने घर में रहते समय वे गहरी रात में उठ जाते तथा अपना बिस्तर लेकर कलकत्ता विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल के बरामदे में चले जाते और वहां गृहहीनों के बीच सोकर स्वयं पर भी उनकी जैसी असहाय संबल हीन तथा अवस्था आरोपित करने का प्रयास करते यदि कोई इन गुप्त सन्यासी से पूछ बैठता, कठोरता क्या हो सकता है तो वे कहते घर और परिवार का भाव मन के भीतर से निकालना ही नहीं निकलना ही नहीं चाहता गोद के समान चिपका रहता है पर्व के अवसर पर गंगा तट पर इकट्ठे हुए साधुओं के समीप आधी रात को जाकर वे देखते कि किस प्रकार वे लोग खुले आकाश के नीचे जलती धुनी के पास ध्यान मग्न या जप में तलीन बैठे हैं कभी वे हावड़ा स्टेशन पर जाकर जगन्नाथ क्षेत्र से लौटे हुए यात्रियों के प्रसन्न चेहरों का अवलोकन करने या फिर उनसे महाप्रसाद मांगकर खाते इसमें उनका उद्देश्य यही होता था कि इस प्रकार उन्हें भी उस महातीर्थ को जाने का थोड़ा सा फल मिल जाए श्री रामकृष्ण का निरंतर सानिध्य अनुभव करने के उद्देश्य से दिन में अवकाश पाते ही वे अपने कमरे में जाकर पुरानी दैनंदिनी खोलकर उनके श्रीमुख मुख निश्रित रचनामृत को पढ़ते तथा उस पर ध्यान करते थे 1912 सौ ईस्वी को दुर्गा पूजा के बाद वे श्री माता जी के साथ काशी धाम गए और वहां कुछ दिन बिताने के बाद लगभग एक वर्ष तक तीर्थ भ्रमण करते रहे इसी अवसर पर उन्होंने कंखल सेवाश्रम से कुछ ही दूरी पर एक कुटिया में रहते हुए एक महीने तक तपस्या की थी। उस समय स्वामी में ही थे। उनके साथ और चर्चा आदि करके मास्टर महाशय अति आनंद का अनुभव करते थे इसके बाद उन्होंने वृंदावन जाकर झूलन उत्सव देखा था तथा कृष्ण सुदामा नामक रास लीला देख बड़े आनंदित हुए इन प्रकट साधनाओं के अतिरिक्त आडंबर रही सहज योगी मास्टर की गुप्त धाराओं से होकर भी प्रभावित हुआ करती थी अपने ऊपर ऋषियों का भाव आरोपित करने के निवित कभी वे भोजन करते, कभी कर्ण कुटीर में निवास करते तो कभी वृक्ष के नीचे एकाकी बैठे रहते असीम लव गगनचुंबी पर्वत अपार समुद्र चमकते तारे चारों ओर फैले मैदान सुंदर गहन निर्जन वन सौम्य सुवासित पुष्प आदि सब कुछ उनके चित्त में ईश्वरीय भाव उद्दीप्त करते हुए उन्हें क्षण प्रति ऋषियों की तपोभूमि में ले जाया करते थे इस प्रकार उन्नीस सौ ईस्वी में मिहिजाम में पक्का मकान उपलब्ध होने पर भी उन्होंने नौ महीने तक पर्णकुटी में निवास किया था तथा १९२५ सौ ईस्वी के अंत में पूरे जाकर चार महीने तक निर्जन वास करते हुए साधना की थी उनके मन का तार उच्च स्वर में बंधा हुआ था दिव्यभाव की ओर सदा उन्मुख मास्टर महाशय के मुख से प्रभातकालीन सूर्य नारायण के दर्शन होते ही गायत्री मंत्र उच्चारित होने लगता था इस प्रकार सर्वदा प्राचीन चिंतन प्रवाह से ओतप्रोत रहने के फलस्वरूप मास्टर महाशय के शरीर मन पर प्राचीनता की एक स्पष्ट छाप दृष्टिगोचर होती थी इसीलिए जब वे से उपनिषद के किसी मंत्र की व्याख्या करते तो ऐसा प्रतीत होता मानो श्वेत दाढ़ी चौड़ी ललाट तथा सौम्य शरीर के कोई वृद्ध ऋषि ही इस मर्दलोक पर उतर आए हों बृहदारण उपनिषद के गार्गी के द्वितीय प्रश्न की वे भूरी भूरी प्रशंसा किया करते थे एक बार अर्थात उन्नीस सौ ईस्वी उस अंश की व्याख्या करते समय वे इतने अभिभूत तथा भाव हो उठे थे कि स्वयं को न संभाल पाने के कारण उन्हें सैया पर लेट जाना पड़ा था काफी देर तक हवा करने पर तब कहीं वे अपने स्वाभाविक अवस्था को लौटे थे में रहने पर भी उनके अनेक सद्गुण सहज ही लोगों की दृष्टि आकर्षित कर लेते थे। प्रतिदिन प्रातः काल स्नान के बाद दोपहर को तथा संध्या के समय वे नियमित रूप से ध्यान करने बैठते थे वे अपने मन में सर्वदा ही एक विचार जगाए रखते थे यह संसार निस्सार है और सभी वस्तुओं के ऊपर मृत्यु की विकराल छाया विद्यमान है वे कहते मृत्यु का चिंतन बना रहने पर पैर कभी गलत नहीं पड़ते या किसी भी चीज में आसक्ति नहीं होती आवश्यकता पड़ने पर भी वे किसी के प्रति कठोर वचन नहीं कहते थे कुछ अनुचित हुआ देखने पर कहते ईश्वर ने जिसे जैसा स्वभाव दिया है वह वैसा ही कर रहा है मनुष्य का भला क्या दोष वे सभी विषयों में स्वावलंबी थे नौकर पास ही रहता फिर भी वे उनकी सेवा नहीं लेते थे इतना ही नहीं अठहत्तर वर्ष की आयु में भी हाथ में तीव्र स्नायुविक पीड़ा होने पर दर्द को दूर करने के लिए वे स्वयं भी पोटली गर्म करके सेक लिया करते थे फिर इतने सदगुण संपन्न होते हुए भी यदि कोई उनकी प्रशंसा करता तो वे नाराज होकर कह उठते म्यूचुअल एडमिडेशन आपसी प्रशंसा न रहने दो अभिमान रहित मास्टर महाशय मैं मेरा आदि का उच्चारण तक नहीं कर पाते थे इसलिए या तो अपने लिए बहुवचन का प्रयोग करते या गौर रूप से बातें करते थे उनके मकान का प्रचलित नाम ठाकुर बाड़ी था कभी कभी वे भवानीपुर के गजाधर आश्रम में जाकर रहा करते थे इस प्रकार महाकाफी दिन तक निवास करते समय उन्हें बीच बीच में कार्य के निमित्त उत्तरी कलकत्ते में स्थित स्वप्रतिष्ठित विद्यालय में जाना होता तो जाते समय कह जाते मैं यहां भोजन नहीं करूंगा एक भक्त के घर जा रहा हूं ये भक्त और कोई नहीं वे स्वयं भी थे